नारायण हरी गोविंद हरी बच्चों बैठे विराज बैठे आप हरि ओ नारायण हरी बहन आज मकर संक्रांति का पावन पर्व है गोविंद हरिओम नारायण पहले प्रसाद बांट ले सब लोग प्रसाद ग्रहण करके बैठे और इस पर्व के महत्व को समझे अभी जो कुछ भी पूजा पाठ हुआ और जो आपने पान किया है उसका रहस्य क्या है अब आप उसको भी ग्रहण करें गोविंद आज का दिन आज का पावन पर्व जो हम मकर संक्रांति मनाते हैं उसका रहस्य क्या है अनंत काल से सूर्यदेव जब उत्तरायण होते हैं तो हम मकर संक्रांति मनाते हैं उत्तरायण और दक्षिणायण दो गोल हैं सूर्य के दक्षिणायण यम गोल है तथा उत्तरायण देव गोल में आज सूर्यदेव ने प्रवेश किया है आज के दिन जैसे कि संक्रमण काल ब्रह्म मुहूर्त में दो बजे के उपरांत से सात बजे तक लगा सब लोग गंगा स्नान करते हैं तो उत्तरायण और दक्षिणायण को समझने के लिए तथा हमारे आदि देवों के रहस्य को जानने के लिए हमें सनातन धर्म को समझना होगा हम संप्रदायों में बट जाते हैं और मान लेते हैं कि संप्रदाय ही धर्म है ऐसा कदापि नहीं है धर्म धर्म है वो एक सागर के समान है जबकि संप्रदाय पावन नदियों के समान है ये सारी नदियां सागर में उतरती हैं उस सागर का नाम धर्म होता है हर संप्रदाय धर्म की अपने ढंग से व्याख्या करता है परंतु इसका अर्थ यह कदापि नहीं होता कि संप्रदाय ही धर्म है इसे बहुत अच्छी प्रकार से समझने की जरूरत है वेद ये सनातन धर्म की मूल धारा है आज से बहुत युग पहले लगभग 6000 वर्ष पूर्व वासुदेव श्री कृष्ण अयोध्या में पधारे थे और तभी वहां सारे ऋषि मनीषीगण आए और वहां गुरुकुल शिक्षा को समृद्ध करने के लिए लीला ग्रंथों की लीला कथाओं का के द्वारा बच्चों को वेद पढ़ाने की एक परिपाटी को श्री कृष्ण ने सभी ऋषियों से अनुनय विनय की कि जो हमारा अतीत की युग और इतिहास है वो भी लीला ग्रंथों में लीला काव्यों में उतार दिए जाए तो इस प्रकार आज से छ हजार वर्ष पूर्व एक परिपाटी चली कि धर्म को अधिक से अधिक व्याख्या देने के लिए सभी देवों को और धर्म के स्वरूप को और अधिक सुस्पष्ट करने के लिए वेद को सरल करने के लिए इस प्रकार भगवान श्री राम के बीस लाख वर्ष पुरानी कथा को छह हजार वर्ष पूर्व हमने लीला काव्य में ढाला जो महर्षि वाल्मीकि के द्वारा और स्वयं वेद अभ्यास सभी ऋषियों ने अपने अपने ढंग से दिया और जब बाण लीला हो गई वासुदेव का भी गोलोक गमन हो गया तो वेद व्यास ने उनको भी लीला काव्यों में ढाला आज हमको थोड़ा धर्म को स्पष्ट करना होगा बहुत से लोग कहते हैं कि भगवान लोगों में रहते हैं सप्तलोक तो में जबकि सनातन धर्म ने कहा कि जब वो परमेश्वर वही सचराचर को बनाने वाले हैं तो उसको एक लोक में कि बस सातवें आसमान सप्तलोक में ही रहोगे ऐसा प्रतिबंध लगाने वाला कोई और बड़ा परमेश्वर था क्या वाह तो सनातन धर्म ईश्वर को घट घटवासी मानता है जो सब लोगों का स्वामी है सब लोगों में है और हम सब में व्याप्त है इसी को लेकर के सनातन धर्म के जो भी वेदाधिक हैं उन सबको गुरुकुल शिक्षा में सुस्पष्ट किया गया भगवान श्री कृष्ण के जो गुरु हैं वे महाकाल के उपासक हैं कोई भेद नहीं है स्वयं भगवान श्री राम के जो गुरु हैं महामुनि वशिष्ठ उस शिव के अनन्य भक्त हैं। यहां कोई भेद नहीं है। इसको अच्छे से समझने की जरूरत है कि सांप्रदायिकता का सनातन धर्म में एक वैचारिक स्वरूप है वाह्य जगत को यह स्पष्ट कर सकते हैं पूजा आदि के विधान दे सकते हैं लेकिन मूल धर्म की धारा उसको जो सनातन है उसे समझना होगा। हमने जानना चाहा कि धर्म का मूल ग्रंथ किसे माने और वेद से पूछा कि क्या वे आप हैं कहा नहीं हम भी व्याख्या ग्रंथ है आश जो मूल ग्रंथ है उसे परमेश्वर स्वयं लिखते हैं तो कहा वो ग्रंथ कौन सा है तो अथर्वेद दशम कांडम बत्तीसवें मंत्र में उन्होंने स्पष्ट किया अंति संतम न जहाजी न पश्य देवस् पश्य का्य मीविय अंति संतम न, न जय अति माने समीप है हम व्याप्त है हम सब्द जे प्रलय मृत्यु आते ऐसा अंति अंत संतम योगी न पश्यति न ही देखता वो क्या देखता है पश्य काव्य वो देखता है परमेश्वर के काव्य को न मार न जीवे जो न कभी मरता है और न जीर्ण होता है अर्थात वो सचराचर को देखता है जिसे स्वयं परमेश्वर घटघटवासी रूप में आज भी लिख रहे हैं और हम सब उसके अक्षर हैं वो सबने व्याप्त है और उसी की व्याख्या ओम से आरंभ हुई ओम में तीन अक्षर हैं अ, उ और है आ हलंत है उ भी हलंत है मा ही पूर्ण है आसे अस्तित्व तत्व धारक ब्रह्मा ऊसे उत्पत्ति सृजन सृजक विष्णु म से मृत्यु मृत्युंजय महेश जन और संघार की यज्ञों के द्वारा बूढ़े तन की राख को पीरों में यज्ञों के द्वारा अन्न में लाने वाला और उसी अन्न को यथा शरीरों में आत्मस्वरूप प्रकट होकर यज्ञों के द्वारा पुनः नवजात सृष्टि में लौटाने वाला जो घटघटवासी आत्मा है वो ओम है और वो सर्वव्यापी है उस पर जो स्वयं सृष्टा है उस पर कोई बंदिश कैसे लगा सकता है इसीलिए सनातन धर्म में कोई भेद कभी नहीं किया गया यहां तक कि धर्म स्थानों पर भी हमने जब भगवान भोलेनाथ की, की स्थापना करी तो मां दुर्गा को अवश्य स्थापित किया विष्णु के साथ लक्ष्मी जी प्रतिष्ठित नहीं गई कोई भेद नहीं हुआ लेकिन दुर्भाग्य से जिनके हम गुलाम थे उनके यहां स्त्री और पुरुष में भी भेद है क्योंकि वो धर्म स्थान पर भी नहीं जा सकते वो वहां पूजा नहीं कर सकते तो वही बात धीरे धीरे हमारे सांप्रदायिक सोच में आने लगी जबकि सनातन धर्म नव दुर्गा के रूप में नारी को पूर्ण सम्मानित करता है दूसरे संप्रदायों में आज भी पोक को तकलीफ है कि स्त्री वुमन कैन नॉट बी प्री तो पुजारी नहीं हो सकती और हमारे यहाँ अद्रशांति गार्गी मैत्रेयी लोगा मुद्रा ये वेद की मंत्र दृष्टा है सनातन धर्म में कोई भेद नहीं चारण का ही वेद ये तो जो भाग्य है यह हम दूसरों की नकल करने जाते वहां तो वो धर्म स्थान पर ही नहीं जाते तो रूप क्या है ये रूपक कैसे ऋग्वेद का आरंभ उसी से होता है अवरम पुरूहितम येदम होता रंग अधिपति देवता महाजी सबसे पहले भूतधारण भगवान शिव की ही स्थिति क्योंकि वे ही पुनः स्पष्ट करें भारत ज्ञान और ब्राह्मणी तो की क्या सहित यदि पर उपलब्धियां प्रदान करना है तो नहीं लक्ष्य दुर्गा पार होती और इस प्रकार इस एक इस एक दीज रही संपूर्ण सनातन धर्म का आत्मा के साथ जब भी हमने परम विशेषण का प्रयोग किया कि परम धन आत्मा ही परमात्मा ईश्वर आत्मा का ही तीसरा मन है उसके आगे जब हमने परम शब्द लगाया कि तो परम धन ईश्वर पर परमेश्वर तो वक्त का जीवन की जीवन को पढ़ाने की जो विधा है हमने उसी खाली की इसलिए अंधभ अंध श्रद्धा नहीं जब बच्चे पढ़ने होते हैं भगवान श्री कृष्ण अब बोलते हैं नए भाग के चढ़ रहे हैं जब बहुत बड़े मदद है मेरे रात के ग्री कृष्ण की भी आया मैं भगवान श्री राम धन के भी आराधे में भगवान और एक से भी हम कहते हैं उन्होंने कहना कि यह अलग अलग संप्रदाय हैं ऐसा धर्म ही नहीं है सनातन धर्म में मनुष्य को दो स्तरों पर जीना होता है स्व और मे जैसे एक व्यक्ति नौकरी करता है वो उसका तो जगत है का। लेकिन उसका घर स्वजगत है उदाहरण अधिक लेकिन वो स्व जगत को ही अधिक महत्वपूर्ण मानता है लेकिन दुर्भाग्य से गुलामी के मंत्रालय में हम भूल गए तो हमारा अंतर जगत हमारा आत्म जगत, हमारा तो जगत है और वाहि जगत मात्र महाशाला का नाटक है युद्ध की सरंगे नहीं बनाता और आज भी दम की सबरी का रंग होने वाला ऐसा राष्ट्र है जिसे अन्य रूप में बदलता है अपने लखनऊ नहीं होता बहुत लोग सब नए और धर्म की रहने हम अमित भाव से आगे बढ़ेंगे हम देश क्योंकि जितनी अपनी विमरता खोदी जितनी अपनी वृता होगी, वो बेटी ही मर गया है उसे मरा हुआ है क्योंकि बंद और हर समारे में अपने को अपनी ही मत ही बना देती है राहण की सारी विजाए सर्वनाश पर कारण बनती है वही ज्ञान जो के पास है वो लेता तोग, है सब कुछ समझने की जरूरत है तो हम ये सब क्यों करते भगवान बोले भगवान भगवान और सुंदर भजन से अंग्रेस बड़े संघ है संगठन के देवता है मे संगठन के देवता है वो बोले क्योंकि आधारण शर्त है, दो दो है था था था। और उनका वाहन है। है। एक दूसरे के साथ नहीं जाते कार्तिकेय का वाहन है और गणेश जी का वाहन वहाँ सब एक अच्छे रहते यहाँ हम पढ़ाते गिर बच्चे देखिए तुम्हारा हम का दर्जा है भजन इसे समझना है। ये नहीं तो है और इसकी कला धर्म के पाठशाला के पाठ्यक्रम की भाती पढ़ कर करके इसे आत्मसात नहीं पायाचरण व्यवहार में नहीं उठा इसकी सारी चीजें निश्चल है तो क्या है काफी सुधारा में जो का दर्द है कहीं तुम शेर की तरह दहाड़ रहे हैं अपने हक के लिए भौतिक जीवन कहीं तुम बदलाव लेने के लिए तो नाक की तरह फुटकार रहे की तरह दिल समझ रहे हैं इससे बचा कैसे था और कहीं बैल की तरह तो सबकी यादें भी हैं घर के नाम पर गृषी के नाम पर तो हर विचार एक दूसरे का विकल्प है और कहू कि मोर की तरह बनते हैं तो हमारा मोर फिर जाता है मोरू नाथ के पास ये सब बैठे हैं और कोई किसी को नहीं है, कोई किसी से महदूत नहीं है लेकिन के नए का जा क्योंकि जो हैं और इसी से इस रूप में में बिठाते हैं भजन वजन वजन तो हम सब जाते हैं लेकिन सच बताओ घर में कितने लोग आपस में जुड़ के रहते हैं एक दुख था जब छ सौ लोग होते थे एक, एक परिवार होता है और जुड़ सकता को हटा दिया पूजा गाने से नहीं होगा अपने से पूछना होगा दरबार में सब इकट्ठा लेते हैं तुम्हें और बात करते हैं इस भी ग्रामीण जिले में है। यह तीन कौन है डॉक्टर अजय सर राजस्थान का। उतरी इस पत्ती के रहित क्षेत्र ब्रह्म ललित। ये बुरे दिक्कतों के सहारे ये भाग गए। ललित नगर में है। थे रह थे रह तो कोई तो भी उसे ग्रहण करने है नहीं अर्थात करता है आरूढ़ से उत्पत्ति आमे रह उत्पत्ति से रहित्रम ब्रह्म जिसे तुम्हें अपनी पूर्व पर ग्रहण किया और वही और व्यक्ति की लीला है का इस समाज के साथ ही अग्न पर ग्रहण करते हैं कि पैरों के गर्व है उस को अपारन को और में हमारी तरफ इसलिए पालन कर देते हैं कुमारी व्यवस्था किया जाती है और उसी कोवे के भवन के रामायण अपने रातना व्रत किया जीवन का वर्ग कर दिया जीवन से अलग नहीं अलग ही नहीं है वही बच सकता है जो घर पर बाहर भेजता है ऐसे में कोई समझ नहीं दुर्भाग्य से वेरा जो राश है ये कुछ ऐसे लोगों का आवेदन और क्षति करें क्षति करने का अध्ययन करना है देवता अग्रह को महोत्सव ब्रोध की स्थिति करें योग है और यज्ञ के जो अधिस्थित देव है सत्य को जीतने वाले जो श्रो है उनकी स्थिति करें ये काम है रत्न भाव का ये सत्य मावन करने वाले हैं चीजों की स्वयं उपलब्धिया है अमृत। यह जो के खाली भजन गाने से एक भौतिक गीता है कि आपका भौतिक जीवन सुखद हो जाएगा कोई दर रहने लाभ आपको नहीं है। आरम्भ में बच्चों को पढ़ोते हैं बहुत कहता हूं सबसे पहले ऋद के पहले सूच में हम छात्र के पढ़ाते हैं आत्मा ही योगी का अधिष्ठित ये यही आचार्य तो है, है, है तो हम तो है पूजा में जो भी आचार्य शुभ स्वरूप आत्मा स्वरूप वर्ण करना होता है न तो पूजा का फल नहीं हो और दूसरे श्री हमने कहा कि प्राण आपको लोग आगे आ जाए प्राण ही प्राणवायु ही यज्ञ का उपाचार्य है अर्थात यज्ञ का उपाचार्य और तीसरे सूत्र में हमें बचा कि अग्निणी जिस तुम ढूंढ हो बाहर जो हम पवित्र अग्नि प्रकट कर रहे हैं के ब्रह्म हम प्रज्वलित और जहाँ आत्मा आचार्य है जहाँ प्राणवायु उपाचार्य है जहाँ ब्रह्म ज्वाला ही यज्ञ की अग्नि है न कि खाली बाहर के यज्ञ को ही आप सब समझ इसे जैसे कबूतर के साथ रोजी के था अक्सर ज्ञान कराते हैं इसी प्रकार धर्म के विज्ञान में हम वाह प्रतीकों से आपको आपका परिचय देते हैं आपको आपसे जोड़ते हैं वहीं तो नहीं तो आत्मा ऋतिक आचार्य है बाहर आचार्य आए हैं महावाही तो उपाचार्य है तो बाहर उपाचार्य आए हैं ब्रह्म द्वारा भेतर तौर तो से लेकर बाहर हम पवित्र प्रवेश करते हैं ये शरीर बाहर जिस वस्तु से ये शरीर बना है उसे हम में था करते हैं लेते हैं और भेतर उसी से ये शरीर बनता है अंतर के यज्ञ से और इस प्रकार छोटे बच्चों को हम यज्ञ का विधान बढ़ाते हैं जीव रूप हम यजमान हैं भीतर देव और बाहर बाहर के संपूर्ण असत्य और ज्ञान को लोग को मोहन को विधियों को विष्णियों के रूप को पाप को, को, को सब के बाहर हुए हमें अंतर में अपने आत्मा को भगना है योग करना है ये स्वधर्म है, है, है और हमें इस पूजा धारण करना इस प्रकार में जीवन और की अभी की। तो ये के आज आपने भगवान भोलेनाथ की पूजा तो की हमारे आचार्य प्रभार कहा जो श्लोक पर रहे हैं वे अभी तक आप भवन वो भतूजा स्थित कर रहे हैं भगवान शक्तियों की और आज अतिश निर्भर तो को पाना और देश में धोला चलाओ बाहर इसको भोलेनाथ को यही पर चढ़ाओ और घोट स्वयं आत्मा कालांतर में जब यहाँ की समझे तो खाली बाहर का यज्ञ है और उसके लिए कोई दिल्ली नहीं है बनाया गया खेल पत्र को वजन पत्र को पर था पत्र को पर भी ग्रंथ लिखे हुए थे में तो बहुत बहुत लंबा लंबा था इसको था दूसरे की देशों जैसे जो यहाँ सांसुदायता उसको लगा कि हम भी उन्हें और इसीलिए क्योंकि था भुगतवाद था जबकि सनातन धर्म में है, हर घो का जी कि छोटा है यह शिष्य का जी बड़ा मधुर संबंध है ये केवल मन के फिक फिक पाता है कि यह धारण करता है यह कसरे खाने और वाले कौल है, यह सनातन धर्म की जरूरत कदापि नहीं है जो गुरु का धर्म है तो सब धर्म एक महधे भाव के संबंध आगे धर्म एक भाव जगह है हरी ज्ञाक सर्वत्र समय समी ज्ञाया देख रहे हैं ये हम सब सब्या है ये धर्म की और गुषि अर्पण ऋषि नहीं होते हैं प्रत्येक व्यक्ति है। धर्म पूर्वक स्वेच्छा से जो भी आत्मभाव से करता था उसी से सारे आश्रम और सारे अभियान चलाए जाते हैं यहां तक कि हम सिर्फ पाठशाला पढ़ाते हैं जीवन की आज सबसे पहले मैं चाहूंगा कि किसी भी धर्माचरण से पहले हम अपने को पहचानते हैं पढ़ते हैं सबसे पहले संकल्प लेते हैं आप सब अभी जब पूजा किए थे तो पूजा में आपने संकल्प लिया था क्या अष्टावीत में युगे कली युगे कली प्रथम चरणे जंबूद्वीपे भरत घंटे ये आदिकाल से चला आ रहा है खाली कली युग की जगह द्वापर युगे है त्रिता है तो त्रेता युग है सतयुग है तो है लेकिन भारत भरतखंड जरूर आ रहा है तो ये भरत खंडे ये भारत खंड है क्या तो आज थोड़ा सा आपको परिचय दे दें जिससे कि बिल्कुल स्पष्ट हो जाए कि आप कौन है इस धरती पर कोई जन जीवन नहीं था ये कथाएं महाभारत में भी हैं और सभी ग्रंथों में आई है तो वहीं से हम लेते हैं इसको जन जीवन कुछ भी नहीं था महाराज सगर ने चाहा कि धरती पर भी जीवन की अवधारणा को प्रकट किया जाए यह एक प्लेनेट है इसे हमारे पूर्वजों ने जब देखा तो आकाश से देखने पर ये घनेरे जामुन के जैसी नीली आभा लिए हुए थे आज भी लिए तो इसलिए हमने कहा जोबू द्वीप है इस पूरे प्लेनेट का नाम जम्बू द्वीप है ना कि किसी एक जगह का जब भी आकाश से देखते हैं अब तो खैर हमारे सर ये स्पेसशिप जाते हैं तो ऊपर से भी देखते हैं सेटेलाइट से भी हमने देखा है कि बिल्कुल जामुन के जैसी नीली घनेरी है गोल नहीं है थोड़ी सी जामुन की जैसी थोड़ा लंबा पद भी है इसमें और एकदम नीलाप जामुन की आभा लिए हुए है धरती हमारी तो इसलिए जम्बू जामुन को कहते हैं तो इस पूरा अच्छा ये द्वीप क्यों कहा क्योंकि आकाश में तैरता हुआ ये एक द्वीप ही तो है आप लोग सोचते हैं कि घर बना लें द्वार बना लें स्वामी जी थोड़ा स्थायित हो जाए हमने कैसे बनाओगे यहां तो कुछ भी चीज स्थिर नहीं है एक सत्य के अलावा पृथ्वी वो भी परिक्रमा कर रही है सूर्य की और सूर्य सभी ग्रहों से अपनी परिक्रमा कराता हुआ देवलोक की परिक्रमा कर रहा है और देव भी ब्रह्म की परिक्रमा कर रहा है तो हर चीज परिक्रमावत है कोई चीज ऐसी नहीं है जो गति को प्राप्त नहीं हो और इन्हीं परिक्रमाओं का प्रभाव तुम अपने शरीर में देखो जब तक बच्चा परिक्रमा करता है घूमता रहता है तभी तक तब जीवित है अगर उसका घूमना बंद हो जाए तो तहल का मच जाता है लगता है गर्भ में ही मृत्यु हो गई इसकी तो गति का नाम जीवन है स्थायित्व का नाम जीवन नहीं है यह सोच हम में कब आई ओलामी के अंतरा जब मैं और मेरा में गाने लगा तो मेरा कोनबा भी बंटने लगा बेटों ने भी बटना शुरू किया यदि हम अपने को निमित माने होते कि हम तो निमित हैं है तो नारायण का और यात्री हैं आज है कल चले जाएंगे तो सौ लोग भी होते तो क्या हमारे घर बंटते इसको एक और उदाहरण देके समझाता हूं कल्पना करें क्या आप रेलगाड़ी में बैठे हैं शहालक के दिन हैं। हाँ, है हाँ जनता क्लास डब्बा है भीड़ ठूसी जा रही है और फिर जैसे ही गाड़ी चलती है जिसको जितनी जगह मिलती है एडजस्ट हो जाता है एक दूसरे से हाँ परिचय भी लेने लगते हैं घर गृहस्थी की और दुनिया की बातें भी करने लगते हैं राजनीति भी शुरू हो जाती है हाँ फलाने नेता ने क्या होता है नहीं होता है क्यों क्योंकि हर व्यक्ति को याद है कि भाई थोड़ी देर की यात्रा है अपने अपने टिकट के स्टेशन पर सबको उतर जाना है निभाई लो अब मैं इस तस्वीर को बदलता हूं गुलामी के अंतरालों में ये बदली थोड़ी देर के लिए मान लो डब्बे में सब लोगों का दिमाग खराब हो गया जैसे आज हम सब लोगों का है और सब सोचने लगे कि इस जगह में हम कैसे रहेंगे हमारा संडास कहां होगा हमारा ड्राइव रूम कहां होगा तो डब्बे में गमासान शुरू हो जाएगी सोच बदली और सबके रूप बदल गए और यही खेल खेला दास्ता के अंतरालों ने आप सबके साथ आज आप चाह कर गई तो अपने आप को बदल नहीं पा रहे हर सत्संग होता है वेद भी पढ़ रहे हैं लेकिन कहां सुधर पाते हैं हम अपनी कथा में तो यह हुआ कि कैसे जीवन को उतारा जाए आयोजन शुरू हुए बृहस्पति ग्रह से हम जीवन को धरती पर लाना चाहते थे ये भी इतने स्पष्ट है देवगुरु बृहस्पति भी इसमें सहयोग कर रहे थे जीवन को अवधारणाओं को उतारने के लिए जैसे महाराज सगर ने 60,000 अभियान एक साथ उतार दिए क्योंकि बृहस्पति धीरे धीरे सूर्य बन रहा था आज आपको बता दें कि बृहस्पति जो है जुबीटर जो है स्नोमोरी प्लेनेट ये एक छोटा सूरज बन गया तारा है अभी है। उस वक्त जीवन इसी पर था तो हुआ कि जीवन को जितने शीघ्र उतारा जाए तो इस भूमंडल पर जीवन तो रहे इस धरती पर पहले जीवन था लेकिन सब विध्वंस हो चुका था जैसे आज मंगल ग्रह है वही अवस्था इसकी थी तो महाराज सागर ने सीधे जीवन को उतारने के उपक्रम किया और वो सारे के सारे ज्ञान ध्वस्त हो गए महाराज शगर को बहुत बड़ा सदमा लगा और वे फिर राजपाठ भी त्याग दिया और तपस्या को चले गए और फिर आयोजन चलते रहे तो यह था कि जब तक इस धरती पर हम पानी नहीं उतारेंगे जीवन को कोई उतार नहीं सकता तब महाराज भागीरथ जो महाराज दिलीप के पुत्र थे उन्होंने तपस्या के द्वारा गंगा का अवतरण किया और जल की धाराएं धरती पर आई जिन्हें भोलेनाथ ने अपने जटाओं में लिया वो सारी विस्तार से कथाएं आप सुनते हैं पढ़ते भी हैं मेरा केवल कि वो कथा का मूल रहस्य क्या है वहीं वो और जब हमने धरती पे पानी उतारा तो आकाश से जब पानी उतारने की बारी आई तो हमारे सामने समस्या थी कि सीधा पानी उतारेंगे तो ग्रह नष्ट हो जाएगा क्योंकि दो बार हमने मंगल ग्रह पर पहले जीवन उतारा था इस धरती से पहले और दोनों बार पानी स्पेस में ट्रेवल कर गया था रुका नहीं था क्यों क्योंकि वहां मैग्नेटिक फील्ड जो थी वो डेवलप नहीं थी और वो होती भी नहीं है क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड या जिसे हम गुरुत्वाकर्षण कहते हैं इसे ग्रैविक अट्रैक्शन और उसके लिए जरूरी है कि दो पोल हों जो एक दूसरे के प्रति आकर्षित हो तो फिर हम चंद्रमा को लाए इसका भी विस्तार से वेद में वर्णन है और चंद्रमा को एक दूसरे कॉम्प्लेक्स से लेकर के आए जिसका नाम जैसे ही सूर्य लोक परिवार है वैसे ही एक सूर्य है जिसका नाम चंद्रमा है तो चंद्र लोक परिवार से हम एक महाउलका को ला करके हमने पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के साथ उसको सेटल किया जिससे वो एक प्रॉपर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाए ग्रेविटी का बेल्ट बन जाए नजदीक होने से टाइप हो जाए तो जब हम पानी उतारें तो धरती उसे पकड़ ले और वापस ना भाग जाए और इस प्रकार चंद्रमा को केंद्र बनाकर हमने सबसे पहले गंगा का अवतरण किया स्पेस इस इस्पेस इज फुल ऑफ वाटर वहीं से हम इसको ले किया है और ये पर्वतों पर हिम बर्फ के विशाल काया ग्लेशियर्स के रूप में जमने लगा और जैसा कि वेद का कहना है कि पृथ्वी से 20 गुना अधिक हमने जल उतारा इसको ठंडा करने के लिए और इस प्रकार हम इस धरती को जो लावा उगलता हुई गर्मी थी और यहाँ डेजर्ट डेविल्स यानी हवाओं के प्रचंड गर्म हवाओं के वो क्या बोलते हैं उसको गेहेरी सी जो हवा की चलती है एक बहुत बड़े डे, डेजर्ट डेविल्स बोलते हैं तो वो चलते रहे तो हमने उनको ख़त्म करने के लिए हमने पृथ्वी को सबसे पहले हम हेमयुग में लाए आइस एज में और ये एक जरूरत थी हमारे क्योंकि उसके बिना हम जीवन को किसी भी प्रकार उतार नहीं सकते थे और इस प्रकार जल को लाने के बाद महाशिव की कथा जो आती है कि सारे ताड़का को का अंतिम रूप से वध करने के लिए शिव और शक्ति के बीच जो थे उसकी जरूरत थी वरना ताड़का मारा नहीं जाएगा कथाओं का विस्तार हम सत्संग में करते हैं हा? तो ता सुर कौन है सबको ताड़ना देने की वृत्ति को हम क्या कहेंगे तारक। आती है ना राम की कथा में हाँ। जो दूसरों को ताड़ना दे जो सबको परेशान करके प्रसन्न हो उसे हम क्या कहेंगे ताड़का यदि आपके स्वभाव में भी दूसरों को सता के मजा आता है तो आप सब भी क्या हुए क्या हुए भाई हा याद रहे तो के लिए को समाप्त करने के लिए शिव और शक्ति के बीच अग्नि देव लेके चले संक्षेप कथा कर रहे हैं तो अग्नि देव लेके चले और वो नदियों में बहे पर्वतों से उतरे बहते रहे उन्हें छह माताओं ने पाला और ये पहले शिव के पुत्र हैं, क्या नाम है कार्तिके ष्मणालय तो ये कौन है ये पेड़ है ये वनस्पतियां हैं जिन्हें आज भी छह माताएं छह ऋतुएं पालती हैं हमने समझा कि खाली पूजा कर ली पाठ कर ली तो हो गया अरे पढ़ना है पाठशाला है ये अब गुलामी को खत्म हुए भी पचास साल से ऊपर हो रहे हैं लेकिन हम हैं कि मन की दास्ता नहीं छोड़ पा रहे हैं। आए फूल पत्ती चढ़ाए जय जय किया और भग आप अपने साथ अपनी आत्मा के साथ भी तो विश्वास खात करते हैं इसे समझना है इसे पढ़ना है इसे अच्छे से जानना है कि ये सारे पेड़ हैं। मां जगदम्बा की और शिव की पहली संतान है ये इन्होंने ही ऑक्सीजन का चक्र चलाया हाइड्रो ऑक्सीजन का जबकि ये हाइड्रोकार्बन बेस्ड प्लेनेट था जैसे कि मंगल ग्रह आज रहे है अभी भी है और इस प्रकार जीवन बढ़ता चला गया जीवों को उतारा कदरु माता के अंडों को उतारा ये सब अभी इसी ऋषि में मैं पढ़ाता पढ़ते आ रहे हैं हम सब लोग हम सब पढ़ते आ रहे हैं और इस रविवार को के उपरांत हम नए ऋषि में प्रवेश करेंगे और एक एक करके हम ऋषि पढ़ते जा रहे हैं क्योंकि अपने को जानना है सनातन धर्म को जानना है तो वेदों के साथ कोताही कभी मत करना क्यों उनको जाने बिना तुम अपने आप को कभी नहीं जान पाओगे और जिसने स्वयं को नहीं जाना जो अपना ही सगा ना बन पाया जो अपने को ना पढ़ पाया तो उसने दुनिया जानी तो क्या जानी है? पैसा सब कुछ नहीं होता है एक बहुत बड़ा बिल्डर मेरे पास आया उसको किडनैप करके ले गए थे तो रोने लगा बोला जी मेरी पचास साल की कमाई ले ली उन्होंने है हाँ ना किडनेप कर लिया था तो इतने पैसे उतार लिए उसके तो हमने कहा साठ साल का तो तू है ही है पचास साठ सत्तर साल का है तू बोले हाँ तो हमने पचास साल की कमाई कह दे दिया कह देते मारे को कहना नहीं जी जान है तो जहान है तो मैंने सिर फिर याद क्यों नहीं था कि पचास साल की कमाई तुझे जिंदगी का एक दिन नहीं दे सकती और आज उस पैसे के लिए तुम संबंध खोते हो तुम विश्वास खोते हो आज है कोई जो आपस में एक दूसरे पर यकीन कर पाए पैसे को लेके कहा है सनातन धर्म के अनुयाई? मैं पूछता हूं आपसे क्या इतना सड़ा हुआ जीवन धर्म की राह जाने वालों का हो सकता था? और आज भी हम गंभीर नहीं हैं, अपने को जानना नहीं चाहते स्वयं को पढ़ना नहीं चाहते खाली नाटक करना चाहते हैं और जो अपने साथ गंभीर नहीं है वो किसके साथ गंभीर होगा वो तो ईश्वर का किस साथ भी द्रोह ही करेगा एक एक मूल्यवान क्षण जीवन का है मुट्ठी पर राख में ही तो बदल जाओगे मकान जाएगा दुकान जाएगी क्या जाएगा तुम्हारे साथ और तुमने अपने आप को यदि आज नहीं जाना तो कल क्या पशु बन के जानोगे अमूल्य क्षण है जीवन के पैसे का मत मत करो अपने को पढ़ो यही सनातन धर्म है संप्रदायों ने तो उन्हीं की नकल काटा लेकिन धर्म इसे नहीं स्वीकारता क्योंकि धर्म तो पाठशाला है हमें अपने आप को पढ़ना है और इस प्रकार जब हमने जीवन उतारा पशु आए पशु पक्षी आए सब आए चलता रहा यह बहुत लंबा क्रम था उसके बाद हमने मनुष्य उतारे एक पूरी पीढ़ी उतार दी लेकिन क्षीर सागर से उनको लाने के कारण बहुत संभाल के लाए फिर भी उनमें एक परिवर्तन आ गया कि वे सब किन्नर हो गए ताली बजाने वाले उनसे उत्पत्ति नहीं हो सकती थी तो उनको हमने किन्नर घाटी में बसा दिया और फिर ये हुआ कि मनुष्य को सदैव उतारना संभव नहीं है क्योंकि क्षीर सागर में जाते ही इसके यौनांग समाप्त हो जाते हैं विकृत हो जाते हैं निष्क्रिय हो जाते हैं इसके अतिरिक्त इसके स्वभाव में भी भयंकर परिवर्तन आ जाते हैं तो उसके बाद जीवन को कैसे उतारा जाए बागीरथ तो तपस्या में थे तो उनके पिता महाराज दिलीप का और महारानी के बीज से भ्रू को निषेचित करके और देव माता सुरभि की पुत्री सुनैना नंदिनी के गर्भ में स्थापित करके महाराज दिलीप और को धरती पर उतारा गया और इस प्रकार उस नंदनी गाय से जो पहला शिशु प्रकट हुआ उसका नाम था रघु ये बागीरथ के छोटे भाई हैं लेकिन धरती पर पहला जो शिशु हुआ और इसका विस्तार आप महाकवि कालिदास के उपन्यास कुमार संभव में विस्तार से पढ़ सकते हैं क्योंकि यहां भी विस्तार नहीं करूंगा रघु से ही फिर रघु वहींश चला भगवान श्री राम रघु कुल तिलक कहलाते हैं राघवेंद्र कहलाते हैं रघु से और इस प्रकार बाकी भी, भी मानव को मानवों को हमने गवुओं के गर्भ में और गौं को शीत निद्रा में रख करके हाइबरनेशन में डाल करके धरती पर उतारा और इस बात को अभी ये चौथे ऋषि नहीं रिग्वेद में हमें पढ़ाया है आ यहाँ एक आपको घटना भी बतला दें कि जब पहले तीन एस्ट्रोनॉट अमेरिका ने भेजे जाने को थे तो हम दिल्ली से होकर गुजर रहे थे मद्रास से लौटे थे तो वहीं फ्लाइट हमें बदलनी पड़ती थी तो जब हम वहाँ से तो उन्होंने कहा कि आज आपको एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमने स्पेशल इनवाइटी बनाया हुआ है तो हम चले गए हाँ बोले चलो चले पहुँच गए तो वहाँ उन्होंने सारे के सारे के तीन एस्ट्रोनॉट जाएंगे और चाँद पर उतरेंगे और ये सब होगा तो सब दिखाया हमको तो उसके बाद कहने लगे कि स्वामी जी आप पैसे भी बताओ आप तो क्या होगा तो हमने कहा भाई जैसा योजना योजना आप दिखा रहे हो और जिस समय वो चलेंगे उस हिसाब से लगता है कि काफी गणित वगैरह कर चुके हो तुम तो वो जाएंगे भी और लौट के भी आएंगे लेकिन एक गड़बड़ हो जाएगी बोले क्या हमने इनकी बीबिया इन्हें तलाक दे देंगे तो वो सब हंस पड़े क्योंकि स्वामी लोग तो हमेशा खुश रहते हैं तो मनोविनोद किया ही करते हैं है ना तो उसको मनोरंजन एक मजाक समझ लिया लेकिन लौटने के बाद जब तीनों की बीवियों ने कोर्ट में केस डाल दिए आर्म स्ट्रॉन्ग और नील आर्म स्ट्रॉन्ग सभी की तो फिर सबने आके मुझसे पूछा क्या बात थी मैंने कहा वो नपुं सक है तो बोले आप कैसे जानते हो हमने कहा हमारा वेद भरा पड़ा है इसमें फिर भी नहीं माने उन्होंने ये नहीं स्वीकारा कि हाँ ऐसा हुआ है उसके बाद सभी को भेजने लगे कुत्ता भेजा बिल्ली भेजी और सबके साथ वही हुआ तो अब मेरे से पूछा है कि मंगल ग्रह पे जो हम भेज रहे हैं तो क्या इन, इनके साथ भी यही होगा आपने कहा यही होगा ये सारे एस्ट्रोनॉट साइंटिस्ट जो हैं बेकार हो जाएंगे तो बोले अगर हम इनके सेक्स को हाइवर में डाल दे हमने तब भी नहीं ठीक कहो जो हमने किया है वही तुमको भी करना पड़ेगा गौं को ऐसे मत कहो कि हम तैंतीस करोड़ देवता क्यों मानते हैं माँ में बकरी का भी दूध पीते हो भैंस का भी पीते हो ऊंटनी का भी पीते हो लेकिन गाय को ही हम मां क्यों कहते हैं क्योंकि ये गाय ना होती तो आप में से कोई नहीं होता और गाय के गर्भ में ही क्यों लाए हम देव गुरु बृहस्पति ने गाय बहुओं के गर्भ में ही मानव भ्रूणों को निशेषित भ्रूणों को स्तंभित करके और गायों को शीत निद्रा में डाल के धरती पे उतारा क्यों क्योंकि गाय का गर्भ माता के गर्भ के समान ही समय है और उसी के दूध घी से तुम पलते बड़े होते हो उसी से बने हो तो इसलिए उसी में ही तो हम ला सकते थे लेकिन उन सब गायों को बलिदान देना पड़ा था क्योंकि उनके ऊपर भी क्षीर सागर पार करने के कारण उनके भी शरीर निष्क्रिय हुए और वे उसके बाद उनकी कोई उत्पत्ति नहीं हुई और वो धीरे धीरे मृत्यु को प्राप्त हो गई तो क्या उस बलिदान को तुम भुला सकते हो कि तुम में से हर एक का पूर्वज गौ माता के गर्भ में ही बिठाकर लाया गया था और यहां तुम पैदा हुए थे रघु के उपरांत और इस प्रकार हमने जिस पीढ़ी को उतारा जिस धरती पर उतारा हमने उस भूखंड का नाम रखा भारतखंड खंड वो यूनिवर्सिटी के कुछ सिरफिरों ने कह दिया राजा भरत से इस देश का नाम भारत पड़ा ये मूर्खों की बात है क्योंकि राजा भरत से पहले भगवान श्री राम के त्रेता युग में जो भाई हैं उनका नाम भी तो भरत है उल्टा चलाओगे क्या ऐसा नहीं है भरत शब्द का अर्थ है भरतम भरंतम भरतारम जो संपूर्ण सबका भरण पोषण करने वाले हैं जो भरतार हैं उन्हें ही हम भरत कहते हैं भरतम भरंतम भरतारम और आज भी तो आपने देखा ना भाषा में प्रयोग होता है पूछ लेते हैं कि तुम्हारे भरतार कौन है तुम्हारे भरतार कैसे हैं हाँ, बहुत से प्रदेशों में है हाँ, ना ये भाषा अभी भी चलती है पति तो भारत का अर्थ है सबका भरण पोषण करने वाला और इस प्रकार क्योंकि सनातन धर्म ने अपने आप आत्मा को ही भारत माना परमेश्वर माना तो इसलिए इस जगह जा, जाति संज्ञक नाम था भारत आप ना हिंदू हैं ना इंडियन है और नहीं आ रहे है आर्याना एरियाना ईरानियों का नाम है आज भी आरे मेहर विश्वविद्यालय वही है और सबसे बड़ा जो राष्ट्रीय सम्मान है वो आरे मेहर ही है जो शाहरजा पहलवी को मिला था और इस प्रकार गुलामी ने हम सबको गुमराह किया और हम सब भटकते चले गए हम भूल गए कि हम कौन है हम भरतखंड की वो महान भारत जाति हैं हिंदू कुछ पर्वत पर रहने वाले बंजारे हिंदू कहलाते थे आप नहीं लेकिन कालांतर में गुलामी के अंतरालों में वो इसको गाली के रूप में प्रयोग करते थे और धीरे धीरे आपने नाम भी मान लिया इसको ये आपका नाम नहीं है ये आपकी पहचान नहीं है और इंडियन आप इसलिए नहीं हो सकते कि आपके बाप दादा अंग्रेजी नहीं पढ़े थे तो इंडियन शब्द कहां से आता ये ब्रिटिश डिक्शनरी है और वो पर्शियन डिक्शनरी है संस्कृत कोश नहीं है ये, जब ये आपके शब्दकोश में ही नहीं है तो ये आपकी पहचान आदिकालीन कैसे हो सकती है और इस प्रकार जब जीवन को हमने अवतरित किया धरती पर तो हमारे सामने जिस भूखंड पर आप उतारेगी उसका नाम पड़ा भरत इसलिए हम संकल्प में कहते हैं अष्टाविंशित में युगे कली युगे कली प्रथम चरणे जम्बू द्वीपे अर्थात इस पृथ्वी पर भरत खंडे जो भारतवर्ष है ये ही वो स्थान है जहां सबसे पहले मानव ने धरती पर कदम रखा था यहां आपको यह भी मैं बतला दू कि ये स्थान जो आज है ये इस जगह पर नहीं था थोड़ा सा उसको भी लेना चाहेंगे जब जीवन को हमने धरती पर उतारा छोटी छोटी नदियां थी पानी की उतारे और धीरे धीरे लाइफ डेवलप होने लगी उस वक्त हमारे पास सहस्त्र वेद थे जिसमें ज्ञान विज्ञान देवयानों का ज्ञान हाँ ब्रह्मास्त्रों दिव्यास्त्रों और पाशुपत अस्त्रों तक का विज्ञान था सहस्त्र विज्ञान थे और इसे वेद व्यास ने लिखा है कि सहस्त्र वेद की शाखाएं थी जो इंद्र अर्थात मन ने नष्ट करवा दी भयंकर विपदाओं में जाकर के जो हमने ज्ञान उतारा था वो भी नष्ट हो गया और मैं वेद व्यास अब गुरुकुल शिक्षा के लिए उसकी उन वेदों का पुनर्संकलन कर रहा हूं और उन्हीं की शाखाओं को शिक्षा के सूत्र के रूप में दिए जा रहा हूं दोनों ने जितने वेद संकलित किए थे उसके तीन भाग किए उन तो उनके यथा नाम पड़े ऋग्वेद यजुर्वेद और सामवेद अथर्वन ऋषि ने एक चौथा वेद प्रकट किया उसका नाम पड़ा अथर्वेद इस प्रकार चार हुए लेकिन वेद व्यास के तीन ही गोविंद और इस प्रकार जीवन की अवधारणा धीरे धीरे फल फूल रही थी और तभी एक महान उलका तब पृथ्वी एक ही प्लेनेट था एक ही प्लेट थी द्वीप कुछ नहीं थे पानी थोड़ा थोड़ा उतरता तक और आज भी आप पानी से बटे हो वरना धरती तो एक ही है ग्रह तो एक ही है भाई तो उस वक्त जब हमने जीवन को उतारा तो जिस प्लेट पे वो उतरे उसका नाम भारत भरतखंड पड़ा था एक विशाल का राम की काल के उपरांत बात कर रहा होना धरती की ओर बढ़ने लगा और अनजाने में ही उसे देखा नहीं गया और जब वो धरती के समीप आया धूम रखे तो, तो उसने भयंकर लावा उगला धरती पर खोलता हुआ लावा चारों तरफ गिर रहा था उस लावे से भी विध्वंस नहीं होता लेकिन हुआ क्या कि सारे ग्लेशियर मेल्ट हो गए पिघल गए और हिमयुग का अंत आ गया उस धूम्र केतु से सागर जब सारा पानी एक साथ धरती पर उतरा तो पर्वतों के ऊपर तक पानी चला गया सारा जनजीवन जीवन तहस नहस्य हो गया और उसी में पानी के प्रभाव में धरती की प्लेटें टूटी और वो बहने लगी ऊपर उठने लगी यही मनु की नाव है कहीं नोहा की नाव है तो कहीं चाइनीज की ड्रैगन नाव बने पूरे के पूरे उपमहाद्वीप हवा के दबाव में आकर के सागर पे तैरने लगे और नए नए द्वीपों का सृजन होने लगा और 40 दिन 40 रात तक हम भी बहते रहे थे और फिर आकर हिमालय से आकर हम जुड़े थे जिसके कारण आज भी हम तैरते हुए द्वीप की तरह हैं, ये मनु की नाव है जिसमें हम सब बैठे हैं तो इस प्रकार जब सारी धरती कई द्वीपों में बटीर सागर ने बांटा बहुत से ऊपर को उठे और हम हिमालय से नए बन रहे हिमालय के साथ हम आकर और ये पूरी जो भरतखंड प्लेट थी इसी पर इंडोनेशिया जावा सुमात्रा शिलोंग ये सारे के सारे भारत के ही उस भरत प्लेट के ही पर ही अवस्थित थे और जब ये टकराई तो कुछ दब गए और उसके बाद समय के साथ उसके दबते ही जब ये प्लेट टकराई तो यही समय था जब धनुष कोडी जो पुल था वो ढह गया और उसके खाली खंबे ही बाकी रह गए थे अभी ये पता नहीं कि कब गायब हो जाएंगे और उसकी हमने कार्बन डेटिंग कर ली है और कार्बन डेटिंग के मुताबिक कार्बन डेटिंग के अनुसार श्री राम का काल साढ़े उन्नीस से बीस लाख वर्ष पूर्व का है ये स्टब्लिश हो गया है हमने सेटेलाइट से अब सारे विश्व ने मान लिया है तो उसके बाद जब यहां आया तो उसी समय ये पुल टूटा और उसके खंबे अभी भी बाकी हैं जो सिलोन से लेकर के अंतर जुड़े हुए हैं और इस प्रकार कंबोडिया थाईलैंड जावा सुमात्रा जिनके नाम थे यदुद्वीप स्वर्णद्वीप ये सारे के सारे जो इसी एक प्लेट के टुकड़े थे और उसके बाद इसमें विध्वंस होते रहे और दोबारा से यहाँ जीवन शुरू हुआ और इस प्रकार एक अंधे अंधकार से गुजरता हुआ ये जीवन हमें फिर मिला द्वापर अंत तक आकर के ये लाइफ सेटल हुई और ये त्रिता अंत बैठते हैं गोविंद हरे हरिओ नारायण हरे गोविंद हे नाथ हे हरि गोविंद हरे हरिओ नारायण हरि भारत की कथा में कथा का कर रहे हैं जहां हमने छोड़ी थी हम लोग मंदिर की चर्चा में